जैसा कि अपन लोगों ने पहले तय कर लिया था कि परमार्थ सार के बारे में अब नया जो अपना अगला ग्रंथ है परमार्थ सार लेना है तो पिछले हफ्ते एक हल्का सा इंट्रोडक्शन अपन ने परमार्थ सार कर लिया था तो अब पुनः अपन उसी इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं ताकि हमारा आधार उसका ठीक रहे और उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ते हैं तो आज छः जून दो का दिन है आप सबका आश्रम में स्वागत है और परमार्थ सार जब अगले ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं तो इस परमार्थ सार के बारे में ऐसा है कि ये परमार्थ सार को अभिनव गुप्त पदाचार्य ने पुनः लिखा था ये पुराना ग्रंथ था जो उन्होंने शिव दृष्टिकोण से उसको पुनः रचना करी थी और उसका व्याख्या भी उन्होंने स्वयं करी थी तो पहले समझ लें कि ये ग्रंथ क्या है परमार्थ का जो मूल नाम है वो है आधार का अन्य सृष्टि का जो आधार है उसका व्याख्या सृष्टि के आधार का व्याख्या इसे उसको आधार कार्य का बोलते हैं जिससे इसके पहले हमने स्पंद का व्याख्यान पढ़ा है स्पंद क्या है और वो किस तरह इस सृष्टि को बनाया यह है यह हमारा आधार कार्य का। कि हमारा आधार क्या है उसका व्याख्या उसको हम केंद्र को यहां पर आधार देव बोलते हैं दूसरा नाम जो रखा गया है वो परमार्थ सार परम अर्थ अर्थ है ना धन परम है सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट तो सर्वोत्कृष्ट धन वो क्या है वो हमको इसमें वो निरूपित होगा कि हमारा सर्वोत्कृष्ट धन धन क्या है है ना अब धन हमारे पास कई तरह के आते हैं लेकिन ये हमको सिर्फ सार रूप में प्राप्त हो सकता है क्योंकि जो अलमानी में रखा जा सके जो बैंक में रखा जा सके वो असार रूप में प्राप्त सार रूप में हो ही नहीं सकता क्योंकि उस परम धन उसको कैसे कहेंगे क्योंकि जो धन के बाद में और बड़ा धन और उसके बाद में और बड़ा धन तो उस दिशा में परम धन कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता क्योंकि कितना भी बड़ा धन इकट्ठा हो जाए उसके बाद में फिर भी कुछ धन पाना बाकी रही जाएगा इसलिए परमधन तो उस दिशा में परिधि की दिशा में कभी मिल ही नहीं सकता है ना सार रूप से परम धन आपको केंद्र की के दिशा में मिल सकता है जैसे प्रश्नोपनिषद में अपनी बात हुई थी कि पिपला दृष्टि से आके शिष्य ने पूछा कि वो क्या है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाए या जहां जाने के बाद और कहीं जाना शेष नहीं रह जाए अंतिम गंतव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य जो क्या है वो यही परम धन है जो अंतिम रूप से प्राप्त करने के बाद न तो मन में कोई लालसा रहती है ना कोई इच्छा रहती है और उसके बाद में ना अतृप्ति रहती है संसार में हम लगातार अतृप्त होते हैं लेकिन पूर्ण तृप्ति उसी परमधन से मिलती है और उस परमधन से मिलने के बाद सर्वज्ञता सर्वकर्तृत्वता परम प्राप्त होता है क्यों होगा पूरी उसकी वैज्ञानिक कारण है कि परिधि पर हमारा सतत विरोध है दिशाएं हैं इसलिए विरोध है हम हमारा अधिकार मात्र एक रेडियस पे एक आर्य पर अधिकार है हमारा बाकी आ, पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और वो सारे जितने आर्य हैं जो दूसरे केंद्र से निकलने वाले अन्य किरणें हैं वो किरणें हमें भिन्न की तरह प्रतीत होती हैं उनके बारे में ना हमारा ज्ञान पूर्ण है ना उन पर हमारा कोई अधिकार है लेकिन केंद्र में पहुंचने से वो सबका ज्ञान पूर्ण हो जाता है सब पर अधिकार पूर्ण हो जाता है जैसे अभी जैन साहब बात कर रहे थे उसको हम केवली बोलते हैं जैन भाषा में जीनियों के धर्म वो केवल ही बोलते हैं केवल ज्ञान केवल ज्ञान तो वही केवल ज्ञान और वो केवल ज्ञान का ज्ञाता यहां पर रुद्र कहलाता है तो हमारे प्रमाता दो तरह के हैं एक रुद्र और एक क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ गीता में भी पढ़े हमने कि, कि वो क्षेत्रज्ञ वो है जो संसार उसके लिए क्षेत्र है और वो उस क्षेत्र का जानकार है जैसे खेती और खेती हर होता है है ना खेती करने वाला खेती है और उसकी खेती होती है इसलिए इस संसार को भोगने वाला क्षेत्रज्ञ होता है और उसमें जो भोक्ता के रूप में अवस्थित होता है वो शिव ही होता है वो स्वयं शिव होता है हर ग्रंथ को जब ऋषि लोग लिखते थे तो उसमें साधन चतुष्ट लिखते थे संबंध चतुष्ट इसका संबंध किससे है ये किस विषय में है अधिकारी कौन है प्रयोजन क्या है क्यों लिखा गया इस तरह से चारों बातें उसमें निरूपित होती थी कि ये ग्रंथ लिखने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है उसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं उसमें अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन के बारे में निरूपण करते हैं ये मूल ग्रंथ के बारे में जानकारी आपको दे दूंगा मैं लेकिन ये मूल ग्रंथ आधारकारिका के नाम से था और उसकी जो व्याख्या थी वो अलग किस्म की थी उसके अंदर कुछ शब्द भी बदले गए हैं उस कुछ ऋचाएँ जोड़ी भी गई हैं और उसके बाद में इसको नए सिरे से अभिनव उपाधाचार्य तो ने वर्णित किया है और उसको वर्णित करने के पीछे उनका कारण क्या था कि शिव दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कर आधार की आधार यानी केंद्र जो एक चक्र का आधार केंद्र ही होता है ना इस सृष्टि का आधार केंद्र ही हो सकता क्योंकि अगर आप हम किसी के प्लेट की तरह कोई आधार की कल्पना करें तो फिर उसके आधार की बात फिर आ जाएगी कि उसका आधार क्या है तो एक चक्र का आधार केंद्रीय ही हो सकता है और केंद्र अपने आप में पूर्ण है क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई डायरेक्शन नहीं होता और इसी कारण से वो पूर्ण है क्योंकि जिसकी दिशाएं हैं जिसका आकार है वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता इसीलिए परम धन सार रूप में प्राप्त इसलिए इसका नाम है परमार्थ सार अभी जैसे कि आप इन अभी पिछली बार भी बात करी थी कि किसी भी ग्रंथ में किसी भी जो आत्मबोध से संबंधित ग्रंथ है उन ग्रंथ में प्रथम जो कारिका होती है या प्रथम मंत्र होता है या प्रथम श्लोक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पंद संदोहों के नाम से एक ग्रंथ है जो मात्र स्पंद कारिका के प्रथम कारिका पर लिखे गए पूर्ण ग्रंथ मात्र एक ही कारिका पर लिखा गया इस स्पंद संदोह के नाम से जैसे अपने वो पढ़ा था ना यश उन्मेश निमेश आप भाव जगत प्रलयोदेव तम शक्ति चक्र विभो प्रभुम शंकरम स्तुमा तो उसी एक ही कारिका पर पूरा ग्रंथ है इस स्पंद संदोह और हमने ये देखा कि देखो आप चाहे वो जपूजी साहब हो एक ओंकार सतनाम कर्ता पूर्व या शिवसूत्र हो चैतन्य महात्मा जो एक ही शब्द एक ही दो ही शब्दों में पूर्ण हमारी व्याख्या कर देते अब वो समझ में आ जाए तो पूर्ण शिवशास्त्र समझ जाएगा चैतन्य मात्मा मतलब अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग इज चैतन्यम या कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस हमारी हर चीज का जो कुछ दिखाई देती है जो कल्पना में आती है जो कल्पना में नहीं आती है जो नहीं दिखाई देती है जो जीवित है जड़ है चेतन है अंडज है या जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में मूर्त रूप से या अमूर्त रूप से दिखाई देती है या जो भावनात्मक शब्द उस सबका अंतिम सत्य वही चेतना है हाँ, सबका है ना चाहे कोई भावना हो चाहे विचार हो चाहे व्यक्ति हो चाहे जड़ वस्तु हो हर एक का अंतिम सत्य चेतना है मतलब सबका एक कॉमन ओरिजिन है है ना ये कॉमन ओरिजिन की बात शिवसूत्र में कितनी पुरानी कही गई है शिवसूत्र आदिकाल से चले आ रहे हैं और उनकी एक और वही बात अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहते हैं कि सभी मटेरियल का अंतिम सत्य वो एनर्जी है तो हम उसको मां या पार्वती या दुर्गा या शक्ति के रूप में कहते हैं कि वही परम सत्य है। और वही सत्य आज वो भी वही पावर या एनर्जी की बात है तो हम कुल मिलाकर विज्ञान और हम करीब करीब एक ही दिशा में क्योंकि जब सत्य की खोज करोगे और वास्तव में बिना किसी पूर्वाग्रह के करोगे तो कोई कैसे भी करें पहुंचेगा उसी स्थान पर क्योंकि सत्य एक ही हो सकता दस बीस नहीं हो सकता जहाज का कप्तान एक ही हो सकता है है ना दस बीस नहीं हो सकते इसी तरह अंतिम सत्य एक ही होगा दस बीस क्योंकि अंतिम का मतलब होता है कि उसके बाद कुछ नहीं होगा अंतिम सत्य है ना द लास्ट अल्टीमेट ट्रूथ तो अल्टीमेट ट्रूथ की जब बात करते हैं तो उसमें एक ही हो सकता है तो अंतिम सत्य हमारा जब खोजेंगे तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खोजेंगे तो वहीं पर पहुंचेंगे और अब धीरे धीरे विज्ञान वो पढ़ते खोल रहा है जहां पर कि वही अंतिम सत्य उद्घाटित हो रहा है जो अंतिम सत्य का उद्घाटन हमारे विश्व में सैकड़ों बरस से हजारों बरस पहले कर चुके हैं तो इसमें भी जो प्रथम कारिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है और इसको अपन जितनी बार पढ़ेंगे कम है जब भी अपन इसकी शुरुआत करेंगे अक्सर इस कारिका का हम बीच बीच भीज़ में उदाहरण लेते रहेंगे तो अपन पहली कारिका को पढ़ते हैं आज शुरू करते हैं कि परम परस्थम गहनादनादिम एकम विशिष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम तोमेव व शंभुम शरण प्रपत्ति अब इसके अपने से समझें कि गुरु लोगों ने और विद्वत जनों ने क्या व्याख्या करी इसकी परम परस्थम परम का मतलब होता है जो श्रेष्ठतम है जो अल्टीमेट है है ना और इसके आगे वो भी आता है कि एकम विशिष्टम अगले लाइन में आएगा जो एक जिसमें जैसे हमने उसमें पढ़ा था एक ओंकार सतनाम हम कहते थे एक है वो दो चार पांच नहीं है एक ही है है ना और विशिष्टम है वो क्यों विशिष्ट इसलिए है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है ना? इसलिए इसका नाम हमारे शिवशास्त्र में है अनुत्तर अनुत्तर तत्व अनुत्तर तत्व में उसका कोई उत्तर नहीं है जैसे उसके बराबर का कोई हो जैसे एक पहलवान है तो बोले उसका उत्तर है ना ये उसको हरा देगा उसके बराबरी की टक्कर का आदमी है लेकिन इसकी बराबरी का कुछ और नहीं है हां ये हाईएस्ट लेवल की चीज अने इसका परम तत्व तो तो मतलब अल्टीमेट फैक्टर है और इसके अलावा ये अनुत्तरित है यानी इसका कोई और उत्तर नहीं है तो परम परस्थम परस्थम का क्या मतलब होता है परे स्थित मैंने अन इन्वॉल्व जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है अब इसको अपन और अच्छी तरह समझ में आएगा थोड़ी देर में क्योंकि इसको बार बार बीच बीच में लेना पड़ेगा तब क्यों आगे वाली चीजों के प्रकाश में आगे वाले आने वाले ज्ञान के प्रकाश में इसको जब पढ़ेंगे तब और अच्छी तरह समझ में आएगी। तो परम परस्थम गहनाद अनादिम एक एक शब्द बहुत वजनदार है इसका एक तो यह अल्टीमेट है अंतिम है परस्थम है गहनाद गहनाद का मतलब होता है माया के गहन अंधकार से परे स्थित माया के घनघोर सागर से परे स्थित तो माया एक ऐसा घनघौर सागर है कि जिसमें कुछ सू नहीं दिख कहीं दिशाएं नहीं दिखाई देती कहीं सत्य का दर्शन नहीं होता मतलब जैसा कहता ना कि बहुत तूफानी अंधेरी रात खूब तेज तूफान आ गया बादल है घनघोर बारिश हो रही है और हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है घर जाना लेकिन घर का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा और हम गहन जंगल में फंसे हैं जहां घनघोर बारिश हो रही है और खूब बादल हैं और अमावस्या की रात हैं समस्त विपरीत परिस्थितियां तो ऐसी परिस्थितियों में जब हम फंस जाते हैं और उस समय हमको अगर कोई राह दिखाता है तो यहां पर हम अध्यात्म उसको बोलते हैं गुरु जो हमको हाथ पकड़ के बोलता है देखो ये है रास्ता तुम्हारा क्योंकि आज हम जिस परिस्थिति में हैं वो हम गहन परिस्थिति में जहां हमको न तो हमारा खुद का समझ में आता है कि हम कहां खड़े हैं मैं ये समझ में आता है कि जाने लायक दिशा कौन सी है और ये मुझे समझ आता है हमारा घर किधर है जहां हम बुरी तरह से खो गए हैं उसी का नाम गहन है जैसे गहन जंगल में खो गए गहन समुद्र में हमारा हमारी नैया बिना सहारे के हो गई और हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें तो लेकिन वो क्या है परम है और परस्थम है मतलब सर्वोत्तम है और उस गहनता से अलग खड़ा है उस गहनता में वो खुद इन्वॉल्व नहीं है और गहनाद अनादिम व अनादि है क्योंकि उसका कोई और जनक नहीं है वो सबका जनक है उसका कोई जनक नहीं क्योंकि हमारे हमारी से यात्राएं वहां के समाप्त हो जाएंगी हमारे हमारी से यात्राएं उसके पहले क्या था उसके पहले क्या था भी करेंगे तो वहीं पे जाके समाप्त होगा केंद्र पर तो उस केंद्र के बाद और कहीं उसका आदि कुछ नहीं है हम ये कहें कि इसके बाद उसके पहले उसके पहले करते चले जाए जैसे अपनी बात हुई थी है ना तो उसके पहले बस उस केंद्र के पहले और कुछ भी क्योंकि इस श्रृंखला को तुमको कहीं ना कहीं तो अंत करना ही पड़ेगा जैसे हम ये पिताजी हमारे पिताजी के पिताजी तो इस श्रृंखला का कहीं तो अंत होगा या इसको यूं कहें कि इस वर्ष के पहला वाला वर्ष या उसके पहले वाले समय या उसके पहले वाले युग में क्या था और उसके पहले उसके पहले तो आखिर में कहीं ना कहीं हमारी ये खोज समाप्त तो होना ही है जो हम रिट्रोग्रेड जाएंगे या पिछले तरफ चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये समाप्त हो जाएगी यात्रा और वो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर समाप्त हो जाएगी तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से समय भी आरंभ होता है इस्पेस। और स्पेस भी आरंभ होता है वहीं से अंतरिक्ष भी वहीं से जिसको भुवन कहते हैं अब आएंगे वो पढ़ने तो अंतरिक्ष भी वहीं से शुरू होता है और समय।, समय भी वहीं से शुरू होता है और पदार्थ की भी वहीं से उत्पत्ति हमारी समस्त चीजों की उत्पत्ति उसी के अंदर से है तो वह अनादि है अब अब यहां पर सिर्फ चार शब्द पढ़े हैं परम परस्थम गहनाद अनादिंग है ना वो प, गहन से परे खड़ा है और परम है और वह अनादि है और एकम विशिष्टम वो एक है और विशिष्ट है क्योंकि इसके अलावा जो कुछ है हर चीज का जवाब है अगर कोई, तो तो कोई कहता है मैं दुनिया का सबसे लखपति करोड़पति है सबसे ज्यादा पैसा का आज हूं तो कल उसका जवाब खड़ा हो जाएगा कि तुमसे ज्यादा मेरे पास हो गया है ना कोई कहता मैं इतना बलशाली हूं सबको हरा सकता हूं तो कल उससे ज्यादा बलशाली खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई अलग हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं तो संसार की दिशा में कभी ऐसा कोई परम नहीं हो सकता आप कहते किस समय में कहता कि इसके बराबर इसके बाहर महान खिलाड़ी कोई नहीं था लेकिन मालूम पड़ता है कि पांच साल बाद कोई उसको भी बिछाड़ गया तो परम नहीं हो सकता कोई उसमें लेकिन यह विशिष्ट है क्योंकि यह एक ही है इसमें के दो चार हो नहीं सकते अनुत्तर है वो अनुत्तर होने से वो विशिष्ट है तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहा अब वो बहुत सारी गुफाओं में अपना प्रकाश भेजता है अब इसको अपन इसको थोड़ा सा विशेषता से समझ लें कि एक सूर्य नारायण देवता एक ही है पांच दो सूर्य नहीं चमकते अपने एक ही सूर्य प्रकाश हुआ सुबह हुई एक सूर्य नारायण देवता का आगमन हो गया और उसके बाद में हमने सबने उनके दर्शन कराए अब उनका प्रकाश कितनी गुफाओं में घुस जाता है जहां अंधकार था उन गुफाओं में घुस जाता है जिनने खिड़कियां खोली उनके घर में चला जाता है जिनने दरवाजे खोले उनके आंगन में चला आता है तो उसका प्रकाश सब जगह चला जाता है और उसको प्रकाश को प्रविष्ट होने में कभी कहीं संकोच भी नहीं है और ना कोई विशिष्ट चॉइस है उसकी कि नहीं यहां नहीं जाऊंगा मैं यहां जाऊंगा है ना तो प्रकाश जिस तरह से सब जगह सभी गुफाओं में पहुंच जाता है और वो वहां पर जाकर उसका रूप ले, ले लेता है जिसे इस कमरे का प्रकाश है तो उस कमरे का रूप ग्रहण कर लेगा इस तरह वो हर गुफा में जाकर हर गुफा का रूप ग्रहण कर लेता है तो बहुदा गुहा सो बहुत सारी गुफाओं में गया है। वो आपके शरीर में भी प्रविष्ट है मेरे शरीर में भी प्रविष्ट है और इस सब चीजों के शरीर में प्रविष्ट है और उसने उनमें प्रवेश करके उनको अस्तित्व दिया अब ये बात बहुत ध्यान रखने लायक और समझने लायक है कि जो चीजें अस्तित्व में है वो उसी प्रकाश की वजह से अस्तित्व में है अभी हम कहते हैं ना कि ये किताब प्रकाशित हो गई तो ऐसा थोड़ी अंधेरे में रखी थी और वो ट्यूबलाइट जला दी अपन ने बल्कि वो प्रकाशित हो गई का मतलब ये है कि वो अस्तित्व में आ गई हाँ एक जो चीज हम समझते थे कि अब तक नहीं है वो अस्तित्व में आ गई लेकिन फिर इसके बाद समझने लायक बात है कि वो परावाणी के अस्तित्व में थी अब वेखरीवाणी के अस्तित्व में आ गए वो पहले जिस अस्तित्व में थी वो शिव स्वरूपता में थी लेकिन अब हमारे संसार में आ गए इसलिए उसको हम बोलते हैं ये प्रकाशित हो गए तो संसार में जितने वस्तुएं दिखती हैं जैसे एक कुर्सी दिख रही है एक टेबल दिख रही एक दरी एक पंखा दिखाई दे रहा है आश्रम दिखाई दे रहा है तो ये सब कुछ अस्तित्व में आया है इसलिए कि वो अस्तित्व से जुड़ा है उस प्रकाश मानता से जुड़ा है इसलिए वो अस्तित्व में है एक विचार भी तभी अस्तित्व में आएगा जब वो उस प्रकाश मानता से जुड़ा है अगर उस प्रकाश मानता से उसका जोड़ हम कैंसिल कर दें तो उस प्रकाश मानता की अनुपस्थिति में वो अपने आपका अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं होगा ठीक बात है ना तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहासु यानी हर गुफा में उसमें दरी में भी और एक एक कण कण में भी उसमें एक मॉलिक्यूल को भी आपको परमाणु को भी अस्तित्व में लाया है तो वो उसमें उसकी चेतना प्रविष्ट है इसलिए वो प्रकाशित है इसलिए उसका अस्तित्व है अन्यथा उस परमाणु का भी अस्तित्व नहीं होगा एक अंतरिक्ष का भी अस्तित्व नहीं होगा की से, उसका प्रकाश प्रकाश है ना ये प्रकाश नहीं इस प्रकाश का अस्तित्व तो भी उसी की वजह से है ये प्रकाश हमको जड़ प्रकाश है ये प्रकाश जड़ क्यों है ये प्रकाश स्वयं नहीं जानता कि ये कौन है इसलिए जड़ है ये दरी स्वयं नहीं जानती कि मैं दरी हूं लेकिन वो, वो जानता है कि मैं प्रकाश करो क्यों कि वो चेतना है आपके अपने आप की तुलना करो क्या आप जानते हो कि आप कौन हो आप जानते हो आप क्या कर रहे हो आप जानते हो आप कहां बैठे हो ये कौन जान रहा है आपके अंदर आप कौन जा रहे हो कल आपकी उंगली टूट के अलग भी हो जाएगी और आपसे दूर खड़ी पड़ी होगी तो भी आप क्या बोलोगे कि मेरी उंगली पड़ी है, है ना तो इस उंगली को भी कौन देख रहा है कौन जान रहा है इसलिए हम अपने शरीर को जानते हैं अपने मन बुद्धि अहंकार को जानते हैं अपने आसपास के वातावरण को जानते हैं तो जानने वाला कौन है ये जानने वाला जो तत्व है वही चेतना है और वही शिव है और वही इस गुफा में प्रविष्ट हुआ है इस शरीर नामक गुफा में प्रविष्ट शरीर कहां से बना जैसे अपने अंतिम रूप से स्पन्धकारिका में पढ़ा था कि पुर्याष्टक से बना है शरीर और दो पुर्याष्टक बताए थे जैसे सूक्ष्म पूर्याष्टक जिसमें मन बुद्धि अहंकार के अलावा पंच तन्मात्राएं थी शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन आठ चीजों से पुरियाष्टक बना था जिसको सूक्ष्म पुराष्टक जो सूक्ष्म पुराष्टक एक पिंजरा है जिसमें हमारी आत्मा आत्माकेद है और जो एक शरीर से दूसरे शरीर दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ले जाती है इसका नाम है दूसरा वासना पिंड जो हमारी अपनी जैसी वासना है हमारी जैसी भावना है हमारी जो चाहत है और मरने के पहले जो हमारी इच्छाएं हैं उनके अनुकूल वो हमको नया शरीर दिला देती जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती तब तक हमको नए नए शरीरों में प्रवेश देती जाएगी और हर शरीर के किए गए कर्मों का फल भी आपको नए शरीर में मिलता है लेकिन जो शरीर है वो स्थूल पुरियाष्टक है जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बनता है जो हमेशा छूट जाता है लेकिन सूक्ष्म पुरियाक नहीं छोड़ता वो आपको बार बार नए नए शरीर दिलवाता है जीव जंतुओं के शरीर दिला स्थावर जंगों के शरीर दिलवाएगा मनुष्य के शरीर दिलवाएगा जीव जंतुओं के दिलवाएगा अगली लाइन है सर्वालयम सर्वचराचरस्थम चर और अचर जो जड़ चेतन है वो उन सबका सर्व आलय सबका आधार स्थान है सबका वो आधार स्थान है जहां से वो चला है आधार को ध्यान से समझना आज हम घर से निकले ऑफिस में गए बाजार में गए दुकान पे गए सब्जी खरीदी फलाना काम करा सारे दस पांच काम करके कहां चले आते हैं वापस घर घर से निकले वापस घर अब घर में आने के बाद में हमको बड़ा शांति लगता कहीं भी घूम फिराए सारा काम करने के वाला हमारा लक्ष्य क्या होता है कि वापस घर आ जाए आलय का मतलब होता है घर आलय मतलब हम अपनी भावना देखें कि हमको वास्तव में हमारी चाहत होती घर की अगर हम यात्रा करने भी जाएंगे तो घर की याद आएंगे और कुल मिलाकर घर आएंगे विदेश भी जाएंगे तो आखिर घर की याद आएगी ले के घर आएंगे ऑफिस से बाजार से विदेश से यात्राओं से तीर्थ से हर जगह से लौट के फिर हैं, आते हैं घर आते हैं तो घर हमारा क्या है अंतिम सांसारिक गंतव्य है ना कि संसार में हम कहीं भी जाएंगे तो लौट के घर आएंगे है ना तो ये जो है सर्वचर और अचर का अंतिम घर है जिसकी बात हो रही है उसका हमें अभी तक नाम अभी तक तो नहीं दिया इन तीन लाइनों में है ना वो पर है जो सर्वोत्तम है परस्थम है माया से अलग खड़ा है जो अनादि है एक है विशिष्ट है और सर्व गुफाओं में प्रविष्ट करके स्थित है ने? वो सबके जानने वाला तत्व बन के स्थित है सबके भोगता है आपके शरीर में प्रविष्ट करके आप जो कुछ करते हो उसको वही भोगता है लेकिन वो इन सब से फिर भी अलग है ये बात समझने लायक है उसको अभी अगले दो तीन कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि वो इन सबका भोक्ता होने के बावजूद उन सब से अलग है तो एकम विशिष्टम बहुदा गुहा गुहासू बहुत सारी गुफाओं में प्रविष्ट होके वो भोक्ता बन के सबसे अलग है और सर्वालयम सर्वचराचरस्थम स्थम अने सभी वस्तुएं चार और अचर वहीं से निकली है और वहीं पर लौटेंगे सबका घर वही है अंतिम घर तो चर वस्तु भी वहीं से निकली कहां से निकली है उसी पर उसी एक है, उसी विशिष्ट है, उसी अनादि से वहीं से निकली है और उनका सबका अंतिम घर तो वही है इसलिए वो कहीं भी घूम फिर ले वापस लौटेगी वहीं। उसी केंद्र में आएगी क्योंकि वहीं से निकली है तो वहीं लौटेगी हम घर से निकलते घर लौटते हैं घर से निकलते हैं, हमको फिर वापस कुछ भी काम निपटा के आना है घर सब कुछ कितने भी घूम फिर के आए हमारी थकान मिटती घर भी आने के बाद तो इसी तरह से ये, ये हमारी सांसारिक घर है है ना क्योंकि वो भी छूट जाएगा जब ये शरीर छूटेगा तो घर भी छूट जाएगा है ना दूसरा रूप धर के घर आए तो अपने घर में कोई नहीं घुसने देगा आपको तो वो सांसारिक घर है जो आपके इस स्थूल पुरेष्टक का घर है जब तक ये शरीर है वो जब तक, तक, तक तुम्हारा घर है जब तक ये शरीर छोड़ दोगे तो वह घर तुम्हारा पराया हो जाएगा लेकिन यह अंतिम घर है यह सर्व और अचर का अंतिम आलय स्थान है या आधार स्थान है तो सर्वालयम सर्व तो आमे व शंभुहम शरणम प्रपथ दिया हम यहां पर बताएं कि हम जब तक केंद्र से दूर हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि शिवो हम जब तक हमको दिखता है केंद्र हमसे दूर है हम केंद्र से दूर हैं, तब तक हमारी इच्छा उस घर में जाने की उस घर में जाने की। ये पूरा आध्यात्म जो है या हमारा शिवशास्त्र है या जो आधार कार्य का जिसके आज हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम उस घर में चले जाएं, हमको रास्ता मिल जाए इस गहन अंधकार से निकल के कैसे तो भी हम अपने घर पहुंच जाएं, अंतिम हमारा घर में पहुंच जाएं, है ना इस संसार के अंधकार से इसके ताप से हम घबरा गए हैं और हम इस अंतिम घर में पहुंच जाएं, तो हम तेरी शरण में हैं, हम उस केंद्र की शरण में है क्यों है उसकी शरण में क्योंकि हमारा वो अंतिम गंतव्य है जैसे अभी हमने इस बंद कार्यक्रम में पढ़ा था कि यह सुनमेश निमाशाभ्याम जगत प्रलयोदय तम शक्ति चक्र विभो प्रभुम शरणम स्तुम तो यानी मैं उसको शंकरम शंकर यानी शंकर तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं जो क्योंकि मेरे को तुम तक आना है तो मेरे को अपना टारगेट स्पष्ट करना है कि तुम कहां पर हो मैं आपकी दिशा से भटकू नहीं उसका उसके बाद में आपकी आइडेंटिटी यूनिवर्स की हो जाएगी सुनो ध्यान से भूल ये बहुत अच्छा प्रश्न भी आपका और हमारी बहुत सारी शंकाओं का समाधान भी है है ना एक व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ता है जब उसको कहते हैं मोक्ष है ना तो मोक्ष कहीं से आने वाली वस्तु नहीं है या मुक्ति कहीं ऐसी चीज नहीं है कि मुक्ति जैसे तुमको आदेश मिल दिया जाओ जेल से तुम्हारी छुट्टी ऐसी कोई मुक्ति नहीं होती सचमुच में आपकी आइडेंटिटी है आपकी मुक्ति है आपकी आइडेंटिटी शरीर से है तब तक आप शरीर से बंधे हो आपकी आइडेंटिटी गांव से है तो गांव से बंधे हो आपकी आइडेंटिटी इज्जत से हो तो इज्जत से बंधे हुए हो आपकी आइडेंटिटी अपने रिश्तेदारों से हो तो रिश्तेदारों से बंधे हो किसी के पिता हो किसी के पुत्र हो किसी के पति हो किसी की पत्नी होना इस तरह आपको कुल मिला आपकी आइडेंटिटी आपको बंधन बनाकर रखती है लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी ये हो जाएगी पूर्ण विश्व में हूं है ना उस समय आपको उस अपनी छोटी आइडेंटिटी को छोड़ोगे ना तभी तो बड़ी आइडेंटिटी मिलेगी और वो जब बड़ी आइडेंटिटी मिलेगी तो इस छोटी पहचान की क्या कीमत एक बार बताऊं कि आज आप यहां से आगे बढ़ते चले जाओ चुनाव लड़ते हुए और आप देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो आपकी उस आइडेंटिटी की कोई खास वक्त नहीं रह जाती कि आप क्या थे आप उस वक्त तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंसान बन जाते उस समय आपकी उस छोटी आइडेंटिटी की कोई कीमत नहीं जाती उस समय आप बोलो कि नहीं मैं उसका काका हूं वो महत्वहीन बात है क्योंकि तो उससे बहुत बड़ी आइडेंटिटी आपके पास है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि वो रामलाल के काका जी नहीं है बल्कि वो आपको ये कहेगा देश के प्रधानमंत्री है ना तो उस छोटी सी आइडेंटिटी की, की कोई कीमत नहीं है कि के काका जी फैलाने के साले फलाने की चीजें वो महत्वपूर्ण नहीं है अब वो तब तक, तक महत्वपूर्ण था जब तक आप छोटे से स्तर पर अपना काम चलाते थे लेकिन आप जब बहुत बड़े स्तर पर चलाते तो फिर आपकी उस आइडेंटिटी की कोई कीमत नहीं फिर बोला कि क्या इसका काका का मार गया तो बोला काका नहीं मार गया पर उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई वो बहुत उच्चतर पहचान हो गई उसकी ऐसे ही जब आपकी पहचान विश्व स्तर की हो कि मैं बल्कि कहना चाहिए कि ब्रह्मांड के स्तर की हो कि मैं यह सब कुछ हूं तो फिर उस वक्त आपकी छोटी सी आइडेंटिटी की शरीर की आइडेंटिटी की क्या कीमत जिसे कभी हम कहते हैं कि मैं अपनी पहचान खो दूंगा निश्चित खोने दोगे बल्कि एक बड़ी पहचान मिल जाएगी अगर आप कहेंगे कि मेरे पास एक बोतल जल है मैं इसको खो दूंगा लेकिन उसको छोने खोने के बाद आपको एक शुद्ध जलाशय मिल जाएगा तो फिर आप उस जल की एक छोटी से बोतल की क्या कीमत आपके लिए ये शुद्ध जलाशय आपके पास आ गया इस तरह जो केंद्र की यात्रा है उस यात्रा में चूंकि अब हम दूर हैं इसलिए उसमें समाहित होने की कामना करते हैं कि हमको वो राह मिल जाए हम उसमें समाहित हो जाएं। इसलिए उस केंद्र का नाम हमने रखा है शंभु और हम उसके शरण में है यानी हमें विली भाव है विलीन का भाव है यानी कि हम उसमें विलीन होना चाहते हैं उस केंद्र में विलीन होना चाहते हैं हम केंद्र की यात्रा करना चाहते हैं और इस गहन से अपने आप को बाहर लाना चाहते हैं इसलिए एक बड़ा सुंदर सा पहला कार्य है कि परम परम परस्थम गहनाद एकम विशिष्टम बहुधा गुह एक विशिष्ट जो बहुत सारी गुफाओं में प्रविष्ट है सर्वालयम चराचर स्तंभ अरे सबका अंतिम गंतव्य वही है क्योंकि सबका घर है घर सबका अंतिम गंतव्य चिड़िया भी जाती है तो अंतिम रूप से सब घूम फिर के घोसले में आ जाती है संध्या होती घोसले आ जाते तो हमारे जीवन की संध्या काल होने होते हम अपना घर खोज लें ये हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है क्योंकि मानव जीवन का और कोई उद्देश्य इससे बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर हम इस उद्देश्य से चुक गए तो हमारा वासना पिंड हमको फिर पता नहीं कौन कौन से शरीर दिलवाएगा इस शरीर से निकल के पता नहीं और कौन शरीर और कौन से और कोई शरीर उसमें हम नए कर्म करेंगे उन कर्मों का अनुसार फिर हमको इसलिए हमारा जो आध्यात्मिक कहता था, था कि चौरासी लाख योनियों में हमको भटकना पड़ता है तो वो चौरासी लाखों होगी दस लाख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अनंत योनियों में भटकने के बाद कभी कभार आपको जो एक मनुष्य जीवन मिला है इसमें अगर हम अपने समय का उपयोग नहीं करते हैं अपने विवेक का उपयोग नहीं करते हैं तो हम महापापी है जैसे एक व्रत परिचय नाम की किताब आती है इसमें गीता प्रेस गोरखपुर की उसमें 10 महापाप की गिनती दी हुई है 10 महापाप क्या है तो उसमें एक महापाप दिया हुआ है आ, असंबद्ध प्रहला पक्ष अपन खड़े हो जाते हैं ना पान की दुकान पर बातें कर रहे हैं आज उसने ऐसा कहा आज उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया आज उसने छक्का मारा आज उसने ऐसी गिन तो जिन चीजों का कोई मायना कुछ नहीं और उसका कोई अंत भी नहीं जिन बातचीत का कोई अंत नहीं जिस चीज का कोई मायना नहीं और जिससे ना उसका भला हो रहा है ना तुम्हारा कोई भला हो रहा है सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि मनुष्य जीवन का समय कटता चला जाता है तो वो एक महापाप की श्रेणी में दिया वो ऋषि ने तो छोटी मोटी बात नहीं है क्योंकि बिना सिरपेर की बातें करके जिसको हम गप लड़ाना बोलते हैं खड़े हैं और बस ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका ना कभी सिर है ना कोई पेयर ना, को ना, को ना जिसका कोई अंत है ना इसका कोई उपयोग है न उसमें तुम्हारा फायदा ना मेरा फायदा है ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से न हम कभी एक कदम केंद्र की के ओर उससे चल रहे हैं ना हमको कोई दिशा निर्देश मिल रहा है तो फिर ऐसे समय बर्बाद करना मानव जीवन को नष्ट करने के बराबर है इसलिए उसको असंबद्ध प्रदापक्ष को महापाप की श्रेणी में रखेगा तो पूर्ण गहन माया से परे स्थित जो अपने आप में पूर्ण है तथा गहन माया से परे स्थित है हम उसकी बात करते हैं उस शंभु की उसको हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं और उसकी शरण ग्रहण करते हैं कि है शंभु में तुम्हारी शरण द्वे तब तक, तक है जब तक आप उस केंद्र में नहीं पहुंच जाते आप अपने स्तर को ऊपर नहीं उठा लेते जैसे अभी अपने एक दिन चर्चा करी थी कि शिव संसार को जब बनाता है तो निचले स्तर पर उतरता चला जाता है उसको बोलते हैं शिव का अवतरण और योगी क्या करता है इसी अवतरण की दिशा आपको समझ लेता है जैसे आपको यहां से अगर बद्रनाथ जाना हो तो पहले आप रूट तय करते हो ना यहां से वहां जाऊंगा आगरा जाऊंगा आगरा से दिल्ली वहां से हरिद्वार निकल जाऊंगा वहां से ऋषिकेश जाऊंगा वहां से बद्रीनाथ निकल जाऊंगा तो हम एक रूट तय कर लेते ना दिमाग में एक फिक्स रूट रहता ना कि इस रूट से मेरे को जाना है तो शिव जिस जिस रस्ते से नीचे उतरा है हम उसी रस्ते को वापस पकड़ते क्योंकि हमको उसी रस्ते पर जाना है ऊपर जाना है शिव ने अवतरण किया था और योगी क्या करता है इससे विपरीत दिशा में ऊपरी दिशा में चलता है है ना तो वो नीचे उतरता है और हम उसी रास्ते से ऊपर की दिशा में जाते हैं तो ये हमारा योग है वो उसने संसार को बनाया था और हम इस संसार को नष्ट करते हैं हमारी आंखें खुलती है संसार को प्रलय करते हैं। उसने क्या करा था संसार बनाया था निमेश किया था आंख बीच थी संसार बन गया अब योगी करता आंख खोल लेता है और वो संसार को नष्ट कर देता है संसार को नष्ट करने का क्या मतलब भेदपूर्ण दृष्टि नष्ट हो जाती है उसका सत्य दिखाई दे जाए तीसरी आंख खुलने का मतलब क्या होता है संसार का प्रलय हो गया संसार का प्रलय मतलब संसार जिस रूप में है उस रूप का प्रलय हो जाता है उसका सत्य हमको जो माया की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है वो दिखाई देने लग जाता है तो सत्य का दर्शन ही या दृष्टि का बदलना ही तीसरी आंख खुलना है और वही हमारी उन्मेष वही हमारी आंख खुलना है और उसी से संसार का प्रलय बता है और उस स्थिति तक पहुंचने के पहले आज हम उस स्थिति तक पहुंचने की इच्छा करते हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं इसलिए इस शास्त्र के अध्ययन में सबसे पहले हम दिशा तय कर लेते हैं हम उस पर की बात करते हैं एक की बात करते हैं विशिष्ट की बात करते उस यानादि की बात करते जो सब गुफाओं में प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न स्वरूपों में अवस्थित है हम उस एक की बात करते हैं और हम उसमें मतलब उस गुफा में प्रविष्ट एक तत्व जो है जो भोक्ता के रूप में हम सबके अंदर उपस्थित उस तक पहुंचने के लिए हम इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हाथ में ले रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले अपना टारगेट तय कर लेते हैं कि हम उसको प्रणाम कर लेते हैं तोमे और शंभुम शरण प्रपद्य हम तुम्हारे केंद्र तुम्हारे शरण में है ताकि हमको राह मिलती चली जाए तो ये हो गया हमारा परम्परस्थम गहनाद अनादिम एकम विशिष्टम बहुदांग परम परस्थम गहनाद अनादिम गहनाद है माया माया का गहन अंधकार है जहाँ पर जहां हमको ये सूझ रहा है कि रास्ता क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है सही रास्ता क्या है उल्टी दिशा क्या है हमको भी समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कोई हमारा हाथ पकड़ लेता है और बोलता है चलो तुमको घर का रास्ता बताते हैं तो इससे अच्छा हमको क्या लगेगा कुछ भी नहीं क्योंकि हमारे लिए आत्मा को तसली देने जैसी बात हो जाएगी कि चलो हमको घर का रास्ता बताने वाला कोई मिल गया उसी को हम गुरु बोलते हैं जो स्वरूप होता है और जो आके आपका हाथ पकड़ लेता है बोलता चलो रास्ता बता देते हैं तो परम परस्थम गहनाद अदनादिन जो परम है जो परे स्थित है यानी माया से परे स्थित यह गहनाद यानी इस गहन अंधकार में संसार से अलग स्थित है और जो अनादि है जो अल्टीमेट फैक्टर है जो सर्वोच्च है एकम विशिष्टम जो एक है जो विशिष्ट है जो उसका जैसा कोई दूसरा नहीं है और बहुता गुहा जो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न गुफाओं में प्रविष्ट करके उपस्थित है सर्वालयम सर्व और जो हर चर और अचर का अंतिम गंतव्य है क्योंकि वहीं से सब निकले इसलिए वहीं पर घर जिस अपने वाले से घर से निकलने के बाद अंतिम याद आती घर ही आते हैं वापस सुबह से काम पे निकलते रात को घर ही आते हैं उसी तरह जो चीजें चाहे आप हो चाहे पदार्थ हो समय हो चाहे अंतरिक्ष हो उसी से निकले हैं तो अंतिम गंतव्य उसका वही है क्योंकि जहां से निकले वहीं जाना है घर से निकले घर पहुंचना है वापस तो इसलिए सर्वालयम सर्वचराचरस्तंभ तौमे वो शंभुम शरणम प्रपत्ति है शंभु हम तुम्हारी शरण में हैं क्योंकि हमारे को अब राह एक ही दिख रही है कि वहां पर पहुंचना है हमको अब इसके बाद अपन अगली कारिका को ले लेते हैं अभी यह समय अपने पास गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुःखचक्र चक्र विभ्रांत जैसे इस पर भी लिखा मैंने गर्भादिवास पूर्वक मरणांतक दुःखचक्र चक्र विभ्रांत आदरम भगवंतम शिष्य पप्रक्ष ना? अब यहां पर क्या होता है कि ये दो कालिकाएं हैं ये बताती हैं कि किनके लिए लिखा गया है शास्त्र जैसे क्या है परंपरा है कि ऋषि जब कोई शास्त्र लिखते हैं तो पहले बात तो उन्होंने फिर शिव को प्रणाम किया उसके बाद ही शुरू करेंगे क्योंकि उन्होंने पहले तो पूरा सार लिख दिया इसका जो पालिका में पढ़ने जा रहे हैं उसका पूरा सार आ गया पहले सूत्र में अब उसके बाद में मतलब हम ये किनके लिए लिखा है क्यों लिखा है है ना और इसका अधिकारी कौन है जैसे अभी बताया प्रबंध चतुष्टीय बताया इसमें कि यह किसके लिए है तो यह बता रहे हैं कि गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत गर्भ से मरने तक जो संसार के दुखी दुख दिखाई देते हैं उससे दिशा से विभ्रांत तो हुआ हुआ मतलब कि घबराया हुआ आ, कोई व्यक्ति हाँ समझ नहीं पड़ रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया था अपन को जैसे कि जंगल में अंधेरी रात है और खूब तेज बरसात हो रही है और घनघोर काले बादल हैं और अमावश्य है और हमको हमारे घर जाना है रास्ता हमको दिखाई नहीं दे रहा है वैसी ही माया है जैसे उसी परिस्थिति में हम सब खड़े हैं तो गर्भ गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत ऐसी परिस्थिति में विभ्रमित हो गए गया ना हमारे दिग्भ्रमित हो गए कि हमको क्या करना चाहिए और बुरे बड़े दुखी हैं तो आधारम हम भगवंतम शिष्य है पप्रक्ष परमार्थम वो आधार भगवान की शरण में आता है और कहता है कि मुझे परमार्थ बताइए मैंने क्या करना चाहिए प्रच्छ यानी वो प्रश्न पूछता है कि मुझे राह दिखाइए मुझे मेरा गंतव्य बताइए मुझे मेरा घर बताइए मैंने कहां जाना क्या करना मुझे दिशा दर्शन दो वो ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस संसार में भ्रमित है दिग्भ्रमित है दुखी है इस संसार से परेशान है और वो इस परेशानी का हल करना चाहता है यह शास्त्र उसके लिए लिखा है अधिकारी वही पढ़ना या तो तुम बोले कि नहीं मेरे संसार से पूर्ण तरफ तो मैंने सब जान लिया है तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ना की है ना या आप कहते हो तो कि सब है दुख तो है बाकी मेरे को तो सब सहन कर लूंगा मेरे को कहीं लेना देना नहीं इनसे मेरे को सब ढूंढ लूंगा घर नहीं तो पे ही डेरा जमा लूंगा मैं तो भी आपके लिए शास्त्र नहीं है तो इसलिए अबुद्ध के लिए भी, भी नहीं है ये और सुपर सुप्रबुद्ध के लिए भी ये शास्त्र नहीं है जो नहीं जानना चाहता उसके लिए भी नहीं है और जो जान चुका है उसके लिए भी नहीं है जो नहीं जानता और जानना चाहता है उसके लिए जो घर में नहीं है और घर जाना चाहता है उसके लिए शास्त्र उन्होंने अधिकार निरूपण एकदम स्पष्ट कर दिया है ये किसके लिए है एक ऐसे शिष्य के लिए है ऐसे व्यक्ति के लिए है जो दिग्भ्रमित है और संसार में जन्म से लेकर मरने तक के दुखों से दुखी है और वो अपना राह जानना चाहता है कि मेरे घर का रास्ता किधर है तो बहुत हो गया है मतलब बहुत घूम लिया फिर लिया संसार में भटक लिया और अब मैं दुखी हूं मुझे अपना घर का रास्ता जानना है तो जो व्यक्ति अपना घर का रास्ता जानना चाहता है वो आता है आधार भगवान के शरण में आधार है ना वही केंद्र है वही शंभू उसी को आधार बोलते हैं क्योंकि उस चक्र का आधार वही केंद्र है तो आधारम भगवंतम शिष्य पप्रछ परमार्थम वो प्रश्न पूछता है परमार्थ का तो वो अधिकारी है इस शास्त्र को पढ़ने का या सुनने का जिसके हृदय में यह तीव्रतम इच्छा है कि मैं इस संसार में भटका हुआ और दुखी हूं जन्म से मरण तक के दुख मेरे से सहन नहीं हो रहे हैं। इस ताप से मैं तप रहा हूं और मेरे को अब अपने घर का रास्ता चाहिए जहां मैं अब विशांति पा सकूं शांति पा सकूं अंतिम रूप से मेरे हृदय को शांति मिले तब आधार कारिकाभितम गुरु अभिभाषित इसम तत्सारम कथयत अभिनव गुप्त शिव शासन दृष्टि हो गया ना तब आधार कारिका के रूप में आधार भगवान इस कारिका को उस शिष्य को कहते हैं कि तुमको आओ अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको रास्ता बताता हूं कि ये रास्ता है और कथित्य अभिनव गुप्त शिव शासन दृष्टि हो ना अब उन्हीं कार्यकाओं को शिव शास्त्र की दृष्टि से अभिनव गुप्ता आपको कहता है इन्हीं कार्यकाओं को अब शिव शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको समझते जैसे गीता को भी देखो तो ढेर सारे लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या करी है अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या करी है ना यह संभवतः एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो अभिनव गुप्त ने दूसरे ग्रंथ को लेकर अपनी तरह लिखा है तो फिर से उसको उस थोड़ा सा हेरफेर किया और उन्होंने उसको उनका कहना पड़ता है इतना अच्छा ग्रंथ है कि इससे हमको विश्व के आधार का बहुत अच्छा ज्ञान होता है इसलिए इस आधार ग्रंथों को मैं निरर्थक नहीं जाने दूंगा उसको अपने दृष्टि से इसकी व्याख्या करूं इसलिए शिवशास्त्र की व्याख्या शिवशास्त्र के दृष्टिकोण से इसी ग्रंथ की व्याख्या अभिनव गुप्त ने की यह इसमें लिखा कि आधार कार्य का कारिकाभितम गुरु रविभाषतेम तत्सारम तथ्य विनोगुप्त शिवशासन दृष्टि वगैरह उन्होंने शिवशास्त्र की दृष्टि से शिव योग से इसकी व्याख्या करी किसके लिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस संसार में जन्म से लेकर मरने तक के दुखों से गर्भाधान से लेकर मरने तक के जरा व्याधि के दुखों से दुखी है तप्त है और वो अपना घर का रास्ता ढूंढना चाहता है और इसके बाद में गुरु लोग बोलते हैं इसमें कि परम शिव की कृपा से ही कोई अद्वैत ज्ञान के लिए उत्सुक होता है अब यहां पर देखो सब लोग हम आते हैं अग, अगर अभी जैसे कहीं एक क्लास लगेगी कि भैया यहाँ पर अपने को सिखाएंगे कि करोड़पति कैसे बनो अगले पाँच साल में करोड़पति कैसे बनो है ना तो हम लोग बहुत सारे लोग उत्सुक हो जाते हैं कि चलो चलो कुछ नया विधि सीखेंगे धन कमाने की है ना या संसार की दौड़ के लिए ज्ञान लेने जाते हैं तब बहुत आसानी से मिल जाता है हम सोचते हैं कि नहीं अच्छा पैकेज मिल जाए अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो उसके लिए हम प्रतिस्पर्धा करते हैं दौड़ते हैं तैयारी करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई पूर्वजन्म की या तो हमारे शुभकर्म है जिनकी वजह से या कोई दृष्टि हम पर किसी गुरु की पड़ी तो हमारे हृदय में भावना जागी कि हम अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करें अन्यथा अद्वैत ज्ञान नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है हर जगह उपलब्ध है लेकिन अद्वैत ज्ञान को लेने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि उस जगह पर हमको अपनी सबसे पहली जरूरत होती है कि हमारी जो मान्यताएं हैं बेड़ियां हैं उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है जो हमारी मान्यताएं हमने बना रखी हैं धेर सारी है। कि भगवान है ऐसे रंग का होता है ऐसे रूप का होता है है ना मतलब हमारी धारणाएं हैं ये अच्छे हैं ये बुरे हैं भेदपूर्ण दृष्टि है उसके साथ में हमारी अपनी अवधारणाएं हैं जो बचपन से धर्म की हमारे मन में ठंस दी गई है उससे मुक्त हो पाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है इसलिए कहते हैं कि परशु की कृपा से ही कोई अद्वैय ज्ञान के लिए उत्सुक होता है तो जो अद्वै ज्ञान के लिए उत्सुक है जो संसार के दुख से दुखी है और जो अपना रास्ता खोजना चाहता है उसके लिए ग्रंथ लिखा गया है इसका संबंध परमार्थ से है उसका प्रयोजन शिवशास्त्र के दृष्टिकोण से इसका व्याख्या करने का है इसमें संबंध चतुष्ट पूरा समझा देगा इन दो श्लोकों में कि क्यों लिखा गया है किसके लिए लिखा गया है इसका संबंध किस विषय से है और यह क्या कहना चाहता है ये पूरा संबंध चतुष्टि इसके अंदर है तो हमारी दो कारिकाएं हुई इसमें कि गर्भाधिवास पूर्वक मरणांतक दुख चक्र विभ्रांत आधारम भगवंतम शिष्य पप्रक्ष परमार्थम आधार, आधार कारिकाभिहितम गुरु विभाषते तत्सारम कथ्यत्य अभिनव गुप्त शिव शासन दृष्टि हो शिव शासन की दृष्टि से हमने इसकी व्याख्या करी अब इसके बाद एक अपन और लेते नृत शक्ति वैभव भरात अंडर चतुष्ट इदम विभागेना शक्तिर्माया प्रकृति पृथ्वी चति प्रभावित प्रगुणा अब इसको अपन थोड़ा समझे चौथे वाला जो सूत्र है अभी वहां से अब उस शिष्य को सामने बिठा के अब गुरु उपदेश देना शुरू करते कहां से उपदेश देना शुरू करते हैं कि ये तुम जो संसार देख रहे हो ये संसार का जन्म कैसे हुआ अब देखो ये बड़ी विशिष्ट बात है कि गुरु ने कहां से उपदेश देना शुरू किया केंद्र से वो उतरते उतरते सब तुम्हारी स्तर तक बताएंगे कि तुम कौन हो तब तुम्हारी पहचान तुमको तब ही होगी जबकि तुमको बताएं कि तुम आए कहां से और तुम्हारा अवतरण कैसे हुआ इस संसार में तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं वो उसी केंद्र से उसी आधार से है ना कि कहां से तुम आए वहां से शुरुआत कर रहे हैं केंद्र से शुरू कर रहे हैं और वहां से बताएंगे तुमको कि इस सारे में तुम कैसे आए ताकि तुम अब उसमें वापस जाने का रास्ता तुम खुद सोच लो कि तुमको क्या चाहिए वापस जाने का रास्ता घर जाने का रास्ता तो हम पहले से बता तुम्हारे घर कहां पर है और उस घर से तुम यहां तक कैसे आ गए जैसे किसी को एकदम होश में आया और मालूम पड़ा कि मैं कहीं जंगल में तुम अपने को पता नहीं घर किधर है वो कौन से देश में और कौन से गांव में और कैसे आ गया और ऐसे जब अधूरेपन में अधूरे ज्ञान में कोई हमको मिल जाए ज्ञानी जिसको हमारे घर का रास्ता मालूम हो तो हम उसके शरण में जाएंगे और उससे जब पूछेंगे और वो कहता है कि चलो मैं तुमको बताऊं तुम कैसे आ गए यहां तक किस रास्ते से आए ताकि तुम वापस उस रास्ते पे वापस जा सको तो निज शक्ति वैभव भराध अंड चतुष्ट में एकदम विभागीयन शक्तिर्माया प्रकृति पृथ्वी चाहती प्रभावित प्रभुणा अब इसमें उन्होंने बताया शिव गुरु ने कि निज शक्ति वैभव भरा अपनी निज शक्ति से उस परम तत्व ने उस निज शक्ति के वैभव से जो शक्ति पूर्ण स्वतंत्र थी पूर्ण स्वतंत्र क्यों थी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था तो उसकी शरण मतलब उसकी शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में नहीं थी वो एक ही था और विशिष्ट था तो उसकी शक्ति भी एक और विशिष्ट होगी जब इस संसार का अगर मान लो एक ही बादशाह हो तो उसकी शक्ति का विरोध कौन कर सकता तो वो एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी तो उसका विरोध करने का सवाल ही उठता क्योंकि उसके पास निज शक्ति जो थी वो स्वतंत्र शक्ति थी तो उस स्वतंत्र शक्ति से अंड चतुष्ट में इदम विभागीय चार अंडों के रूप में इस सृष्टि का जन्म हुआ वो चार अंडों के नाम बताए हैं एक शक्ति माया प्रकृति और पृथ्वी ये चार अंडे उन्होंने है ये चार अंड है ना इससे क्या है ये चाहे काल्पनिक बात हो चाहे कुछ हो लेकिन जो हम बात इसमें पढ़ेंगे समझेंगे इससे हमको हमारा अपना इस तरह समझाए कि हम कहां खड़े हैं और जैसे हैं हम क्यों हैं दुखी हैं तो क्यों है पुनर्जन्म है तो क्यों है और हमारा वापसी रास्ता कौन सा है ये बड़ा अच्छी तरीके से बताया गया है कि निज शक्ति वैभव भराध अंड चतुष्टम इदम विभागीय चार अंडों के विभाग के द्वारा इस अपनी शक्ति के द्वारा शिव ने इसका प्रजनन किया इस ब्रह्मांड का तो शक्ति माया प्रकृति पृथ्वी चैति प्रभा प्रभावितम प्रभुणा अपनी स्वतंत्र शक्ति से या उसके वैभव से परशु द्वारा शक्ति माया प्रकृति पृथ्वी इन चार अंडों का निर्माण किया गया अब पहले अंडे में बाकी के तीन अंडे दूसरे अंडे में बाकी के दो अंडे और तीसरे में अंतिम और अंतिम जैसे वेकरी वाणी होता है ऐसा खुला है संसार उसको अंतिम अंडा पूर्ते से ये संसार सामने आ गया अब क्या आया पहला अंडा शक्ति उन्होंने शक्ति के रूप में इस संसार को अब यह हमारे जो स्पंद कार्यक्रम का पड़ा था कि प्रथम स्पंद पहले स्पंद से उसने भावना करी और वो किस स्तर पे आ गया शिव से सदाशिव के स्तर पर आ गया फिर ईश्वर के स्तर पर आया फिर शुद्ध विद्या के स्तर पर आया उसके बाद माया का प्रदर्भाव शुद्ध विद्या के स्तर तक कोई माया नहीं है है ना मैं अभी अपने पिछले या उसके पिछले हफ्ते में अपनी यह बात पढ़ी थी कि वो जब नीचे उतरता है तो सबसे पहले हृदय में एक स्पंदन होता है कि मैं कुछ करूं संसार बनाऊं तो वो वो कल्पना करते से वो उसका स्तर हो जाता है सदाशिव का जब वो एक नक्शा बनाता है दिमाग में तो वो समझ लेता है कि ये सब कुछ मैं ही रहूंगा इदम अहम तो उस समय उसका स्तर हो जाता है उस समय उसका स्तर हो जाता है ईश्वर का दूसरा स्तर हो जाता है उसका ईश्वर का अब जब वो और सोचता है कि मैं को क्या करना है तो वो संसार का निर्माण शुरू कर देता है लेकिन उस निर्माण के बावजूद माया के बगैर इस संसार का कण कण जानता है कि वो मैं ही हूं और निर्माता जानता है कि मैं ही हूं इसलिए वो सब कुछ बनाने के बावजूद उसका सर्वाहंता भावनिष्ट नहीं होता इसलिए वो उस वक्त तब भी माया के क्षेत्र से मुक्त है इसलिए माया के क्षेत्र से ऊपर जो कुछ है वो शक्ति अंड में आ गया चार अंडों में पहला अंडा है शत्य अंडा जिसके अंदर इस ब्रह्मांड को बनाने का या इस सृष्टि को निर्माण करने का सारा फार्मूला उसके अंदर था इस अंडे के अंदर अभी तीन अंडे हो रहे हैं तो पहला अंडा जब फूटा तो उस अंडे से क्या बना सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या इस अंडे का लेकिन ये माया से परंडा था इसने क्या करा एक प्लान बनाया इसने एक नक्शा बनाया ग्लू बनाया कि संसार कैसे बनना है तो इस शक्ति के द्वारा इस संसार का खाका तैयार किया गया इसी अंड के अंदर अभी अगले तीन अंडे इसी में छिपे हुए हैं तो पहला अंडे का नाम क्या था शक्ति अंड तो निज शक्ति वैभवभराध अंड चतुष्टम एकदम विभागीय शक्ति माया प्रकृति पृथ्वी चयती प्रभावित प्रभुणा तो शक्ति अंड के बाद दूसरा अंड है माया का अब इसके बाद दूसरा अंडा फूटा माया तो पहला जो अंडा था उसका जो स्वामी था या उसका जो मुखिया था उसका नाम था सदाशिव पहले अंडे का मुखिया कौन था सदाशिव उसका जिसको अधिपति बोलते हैं अधिष्ठाता बोलते हैं है ना वो उसका था सदाशिव लेकिन अब दूसरा जो माया का अंडा था इस माया अंडे अंडा फूटा तो इस माया के अंडे से आणवल और उससे कार्ममल और माईमल निकले इसमें अज्ञान के बंधन बन बंद गए है ना जिसके द्वारा ये हम भूल गए कि हम कौन है मैंने शिष्य को गुरु क्या बता रहे हैं कि तुम उस अंडे के फुटते सर ये भूल गए कि तुम कौन हो क्योंकि उस अंडे से निकली माया और उस माया के द्वारा तुमको आणवल सबसे पहले मिला तो मैं अपने आपको दीन हिंद दुखे छोटे से समझने लगे कि बस मैं ये शरीर हूँ इससे आगे इतना बड़ा ब्रह्मांड में मेरी वक्त कहां मैं तो इतना सा छोटा सा हूं उसके बाद में इस अज्ञान के द्वारा दो और अज्ञान पैदा हुए माईमल जिसके द्वारा हमको मूल स्वरूप छिप गया और हमको वो स्वरूप दिखने लगा जो आज दिख रहा है तो कणकण है ईश्वर लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा है हमको दिखाई दे रहा है तो दरी है तो पलाना है धिमका है और ये अलग है और ये तो अच्छा है ये बुरा है इतने किस्म के भेद दिखाई देने लगे जिसके कोई अंत नहीं तो इसलिए हमको सबसे पहले उस अंड के फूट से क्या दिखाई देने लगा भिन्नता का क्या है ना तो सबसे पहले आणोमल आणोमल से बना माईमल और उसके बाद आया कारम मल। कारमल कारमल कब आया कि जब उसके बाद हमने अपने शरीर ग्रहण करे तब फिर उसमें आया कारममल जब हम हर कार्य को कहते ये मैंने किया है जिसमें कार्य के साथ अहंकार तो उसके साथ उसके पाप उड़ने के बाकी भी फिर आप ही हो जैसे आप बोले कि मैंने इस हाथ से दान दिया है है ना तो ठीक है फिर शरीर से सुख भोगने का भी अधिकारी आप ही हो अगर आप आपको कि, किसी का मर्डर मैंने करा वो मैं जिम्मेदारी ली आप लोचा मतलब आपके आत्मा तो जानती है आपके मन तो जानता है मन बुद्धि अहंकार जानता है तो और आपने अहंकार ये आपके शरीर के साथ किया है कर्म तो उस शरीर को उसका परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि कर्म और कर्मफल यहां शुरू हो गया जैसे ही कार्ममल आया तो कर्मफल शुरू हो गया मल से तो हमको आपका स्वरूप गोपन हो गया छिप गया कि कौन क्या दिखाया असली चेहरा छिप गया शिव का चेहरा छिप गया और हमको दूसरे चेहरे दिखाई देने लग गए नकली चेहरे दिखाई देने लग गए और उसके बाद में जैसे ही कार्ममल आया तो हम कर्मफल के भागी बनने लग कारमलमल के, के साथ हम अपने आप को अपना पहचान भूल गए छोटा दीनहीन गरीब दुखी समझने लग गए उसके बाद में माई मल आया जो हम सब संसार का स्वरूप हमसे छिप गया और हम और कार्म मल आया तो हम अपने कर्म फल के भागी बनने लगे और हमारा देह अंकार पुष्ट हो गया और विश्वा भाव लुप्त हो गया तो ये हमारा दूसरा अंडा था जो माया कांडा के नाम से था मायांड बोलते हैं उसको पहला था शक्तियांड दूसरा मायांड तीसरा है प्रकृति अंड इस प्रकृति अंड से हमारी इंद्रिया बनी और तन्मात्राएं बनी शब्द स्पर्श रूप रस रसगन बने और हमारे नाक कान का नाक मूजबान ये सब बने ताकि अब हम अलग अलग जब बना दिए गए जब हम अलग तो अलग तो हमारे अलग अलग एक दूसरे से कम्युनेट कर, कम्युनिकेट करने के लिए हमारी इंद्रियां बना दी गई हमारा मन मस्तिष्क मन बुद्धि अंकार बना दिए गए और आसपास शब्द स्पर्श रूप रसगन बना दिए गए ताकि इन इंद्रियों को भोजन मिले इन, मतलब इन इंद्रियों का जन्म वास्तव में शब्द के द्वारा वाकेन्द्री का जन्म हुआ तो इस तरह हमारे पंच तन्मात्राएं और हमारी इंद्रियों का जन्म इस तीसरे अंडे से हुआ जो प्रकृति अंड से जहां पर कि हम भेद हो गया प्रकृति और पुरुष का भेद हो गया मैं इसका भोगता हूं और तुम भोग्य हो एक एक जमीन है तो बोला ये जमीन मेरी है मैं भोगूंगा ये मकान मेरा है मैं भोगूंगा इसको और इस तरह मैंने अपने भोग्य वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मैं उसका भोक्तवान के बैठा तो ये तीसरा हुआ प्रकृति अंड जिसके द्वारा कि हमारी इंद्रियों और का और करणों का विकास हुआ और चौथा अंड जो इसके अंदर छिपा था वो था पृथ्वी अंड जिसके द्वारा यह शरीर बना दिया गया जो माया का जो अंतिम कंचुक है नियति तो नियति तभी काम कर सकती है जब आपको एक शरीर के साथ बांध दिया जाए नियति का मतलब होता है एक, दो मतलब निकलते एक तो आपकी जगह नियत कर दी गई है ना कि आप बस इस शरीर के अंदर रोगे बाहर नहीं निकलना आपको निकल भी नहीं सकते आप इस शरीर में रोगे जब तक आपका स्थूल पूराष्टक है जब तक इस शरीर के अंदर रोगे नियति दूसरा नियति का मतलब होता है कर्म फल भोगने के लिए मजबूर है ना अब आपको वो भोगना पड़ेगा जो ये शरीर करेगा इस शरीर के साथ तुम्हारा अहंकार ये शरीर मेरा है और अब तुम करो पाप पूर्ण भोगो और फिर उसके अंदर एक सूक्ष्म अष्टक बिठा दिया जिसमें आपका जो शिव चेतना है वो पशु चेतना के रूप में उसमें बैठ गया जैसे सूर्य का प्रकाश एक छोटे से मटके के अंदर घुस गया और वो मटके का प्रकाश बर गया इस तरह वो एक महान आकाश को एक घटाकाश में तब्दील कर दिया उसने और वो जैसे अभी आया था ना बहुता गुहा बहुत सारी गुफाओं में घुस गया है ना तो वो इन गुफाओं में घुसने के बाद में भोक्ता के रूप में शरीर के अंदर और उस शरीर के अहंकार से पुष्ट और संसार के विश्वाहता भाव से लुप्त हो गया अपने विश्वाहता भाव उसके मन से लुप्त हो गया और उसके अंदर शरीर का अहंकार भाव पुष्ट हो गया और उन वो शरीर बना दिए गए जिन शरीरों के अंदर इंद्रियों को स्थापित कर दिया गया तो अब आपको वो इंद्रिया भेदपूर्ण संसार से आपका वार्तालाप करवाती हैं, भोजन का स्वाद दिलाती हैं, संगीत का कान से सुनती शब्दों से जो भेदपूर्ण शब्द जो आते हैं जो जिनको हम क्या बोलते हैं मात्र का वो मात्र का आपको भेदपूर्ण ज्ञान सतत कान के द्वारा देती है और संसार की दौड़ में शामिल कर देती है जीवान कर देती है आंखें कर देती हैं त्वचा कर देती है तो स्पर्श ग्रहण दृष्टि हर इंद्रिय, और बाकी कर्म इंद्रियां, जैसे जीवान है हाथ है पैर है उपस्थ और पायु ये जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं ये कर्म इंद्रियां आपसे फिर कर्म करवाती हैं, और उन कर्मों के फल भोगने के लिए वो शरीर इसलिए नियति नाम की जो माया का जो कंचुक है वो तभी काम करता था जब यह पृथ्वी के द्वारा आपको एक शरीर में नियत कर दिया गया इसलिए चार अंडों के द्वारा इस ब्रह्मांड का इस सृष्टि का जन्म हुआ शक्त्यांड जिसके द्वारा एक प्लान बनाया कि शक्ति ऐसा बनाना है दूसरा मायांड, है ना ओ माया के द्वारा ये भेदपूर्ण तीन तरह के आणोमल माईमल और कार्मल ये तीन मल मल है ना अज्ञान मल का मतलब ऐसा कोई चीज नहीं कि जो पोच के साफ कर दो मल का मतलब अज्ञान जो प्रकाश से या ज्ञान से साफ हो सकते क्यों प्रकाश का विरोधी मात्र मतलब अंधकार का विरोधी मात्र प्रकाश है ना अंधकार की अपने कोई विधायक सत्ता नहीं है अंधकार ऐसा नहीं कि इसको उठा के डब्बे में बंद करके पार्सल कर दो तो अंधकार वहां हो जाएगा जैसे अपन के सामने वाले घर बहुत उजाला तो अंधकार पार्सल कर दो तो साल के घर अंधकार हो जाएगा तो अंधकार की कोई विधायक सत्ता नहीं है कि अंधकार को उठा के आप किसी को गिफ्ट कर दो तो अंधकार की कोई एक नेगेटिव सत्ता है मात्र ज्ञान की अनुपस्थिति का नाम है माया ज्ञान की अनुपस्थिति का नाम है मल तो जो तीनों मल है अज्ञान का नाम है और यह अज्ञान हमको इतना पुष्ट हो गया हमारे दिमाग में जो माया की वजह से कि हम उसमें ऐसे भ्रमित है कि हमको लगता है यही सत्य है तो यह दूसरा अंडा माया का तीसरा अंडा जो था वो प्रकृति का उस प्रकृति अंडे के अंदर जैसे बोलते हैं कि प्रकृति जो माया का अंडा था उसका जो अधिपति है वह रुद्र पहला जो था शक्ति अंड का अधिपति सदाशिव मायण का अधिपति रुद्र तीसरा जो हमारा प्रकृति अंड का आदिपति बोलते हैं विष्णु और चौथा जो हमारा पृथ्वी अंडे है इसका आदिपति ब्रह्मा इसलिए चार आदिपति हैं ये चारों अंडों के और एक के बाद एक ये अंडे जब विकसित होते हैं तो उसके बाद में संसार इस रूप में जिस रूप में आज हम देख रहे हैं इस रूप में सामने प्रस्तुत हो जाता है इसको अंड चतुष्ट बोलते हैं अब चूंकि आज अपना समय हो चुका है तो आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं अपन और आगे इनका सार रूप में इनकी इतनी बातें करके अपन और अगले चार सूत्र अगली बार में ले लेंगे चार में पांच सूत्र इसमें करीब 105 सौ पाँच कारिकाएँ हैं ना तो इनका अध्ययन जारी रखेंगे और जहां तक उतना जैसे स्पंदकारिका का जितनी रसीली थी जितनी शूश है वैसे ही आनंद आनंददायक ये भी है ये भी मैंने जो आधार कारिकाएं हैं उतनी ही मजेदार हैं और निश्चित रूप से हमारे पहला भी बताइए पहला विस्तार से बताइए और एक अलग तरीके से बताई हुई उसको तो इसका आनंद लेते चलेंगे अपन जैसे भी चलेगा तो